उस वैदिक ध्यान पद्धति के माध्यम से ध्यान किया अभी भी ये संध्या उपासना की कक्षा है संध्या उपासना में अधिकांश लोगों का यह रहता है विशेष से जो आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा ंच महायजविधि जो बनाई गई पंच महायजविधि और उसमें संधा के जो उन्नीस मंत्रों को लिया गया तो कुछ लोगों का रहता है कि वो उन्नीस मंत्र जरूर होने चाहिए अधिकांश लोग अभ्यास भी उसी से करते हैं उन्हीं मंत्रों का पाठ करते हैं तो प्रातः काल जो ध्यान उपासना की कक्षा रखी गई है वो तो वैदिक ध्यान पद्धति द्वारे समाज के विद्वानों द्वारा तैयार की गई है और सायकालीन इस सत्र के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो संग्रहित वेदों के और दूसरे जो उन्होंने मंत्रों का संग्रह किया है उसके माध्यम से हम संध्या उपासना करें तो अभी हम उन्हीं के माध्यम से इस सत्र में संध्या तो उसको करेंगे संध्या आदि सबसे बड़ी बात तो यह कि संध्या अर्थात सम्यक रूप से अच्छी प्रकार से ध्यान करना ध्यान भी किसका करें स्वामी दयानंद सरस्वती जी पंच महायज्ञ विधि में ही जहां ब्रह्मयज्ञ का वर्णन करते हैं कहते हैं कि सम अर्थात अच्छी प्रकार से ध्यात ध्यान करना किसका कहा कि निराकार परमपिता परमेश्वर का और जब ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से मन को एकाग्र करना पड़ता है मन को एकाग्र करते हैं तो शरीर को भी शिथिल करना पड़ता है अर्थात बैठ करके शरीर की जो होने वाली चेष्टाएं हैं हाथ की पैर की अनेक जो शरीर के अंदर इंद्रिया है उनकी जो चेष्टाएं उनको रोकना होता है अच्छी प्रकार से अपने आसन को व्यस्त करना पड़ता है आसन जितना अच्छा होगा निश्चित रूप से हम अधिक समय तक बैठ सकेंगे अधिक समय तक बैठ सकेंगे अच्छी प्रकार से सुखपूर्वक बैठ सकेंगे क्योंकि आसन की परिभाषा यह है स्थिर सुखम आसनम आसन अर्थात शरीर की वो मुद्रा जिसमें शरीर स्थिर हो जाए और सुख भी हो शरीर को कई बार हम स्थिर तो कर देते हैं पर कष्ट बहुत होता है शरीर के किसी अंग विशेष पर दबाव अधिक बनता है तो शरीर स्थिर हुआ पर सुख नहीं हुआ तो आसन के परिभाषा अर्थात शरीर स्थिर भी हो और किसी प्रकार का कोई दबाव खिंचाव भी ना हो आसन अच्छी प्रकार से लगा हुआ हो कई बार आप लोग अनुभव करते होंगे जैसे आसन आदि के लिए बैठते हैं तो थोड़ी देर में कमर में दर्द होने लगता है कंधों में दर्द होने लगता है ध्यान उपासना करना चाहते हैं पर बार बार मन उस दर्द के ऊपर ही चला जाता है और यदि शरीर थोड़ा सा सक्रिय हो किसी प्रकार का और कोई वायु आदि का प्रकोप न हो तो अच्छी प्रकार से लंबे काल तक बैठ सकते हैं इसलिए आसन आदि के ध्यान उपासना के अंदर सबसे पहले आसन प्राणायाम इस विधि को लेकर के जो संध्या उपासना की जो प्रक्रिया है उसको तैयार किया गया है तो हम मंत्रों का क्रम चलाएंगे उससे पहले थोड़ी सी कुछ हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं शरीर की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं यदि वो करते हैं तो निश्चित रूप से हम अधिक समय तक बांट सकते हैं हमारे आसनों में उससे लाभ होता है तो सब लोग एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा क्रियाएं हैं हम उनको आसन के अभियान की तरह नहीं करेंगे एक कक्षा अपनी ध्यान की उपासना की कक्षा है तो उन क्रियाओं को भी ये मानकर के कि मेरे ज्ञान में सहायक होगी उसको आसन की तरह न करके ध्यान की तरह ही करना है बिल्कुल धीरे धीरे करना है तन्मय होकर के करना है स्थान अपने पास कम है इसलिए उसी प्रकार से बातों को बहुत अधिक भी नहीं है जैसी जैसी क्रिया होंगी तो मैं आपको बताता जाऊंगा एक बार आप लोग धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को बराबर से ना ले जा करके जगह का मतो ऐसे धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे ऊपर ले जाकर के पूरा हाथों को ऊपर कर देंगे और तहाड़ासन की जो स्थिति होती है श्वास भरते हुए पूरा धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाए बराबर से न ले जाकर के सीधाई बराबर कोने के साथ उठा देंगे शरीर को पूरा खींचे उंगलियों को भी थोड़ा फैला दें अब बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए वापस आएंगे हाथ बराबर से नहीं सीधे के सीधे ऐसे काटते चले आएंगे बिल्कुल धीरे धीरे तेजी नहीं करेंगे मैंने पहले कहा था कि इसको आसन प्राणायाम की तरह नहीं करेंगे जैसे ध्यान किया जाता है धीरे धीरे सुख प्रकार से इन क्रियाओं को करेंगे शरीर सक्रिय हो सके आप लंबे काल तक बाट सके इसलिए इन क्रियाओं को किया जाता है अब अपने दोनों हाथों को अपने कटी प्रदेश पर रखेंगे बिल्कुल धीरे धीरे अपने बाएं कार को घुटने से मोड़ करके घुटने को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे नीचे का पंजा बिल्कुल ढीला रहेगा कोशिश करें कि घुटना कट्टी प्रदेश की जहां आप बांधते हैं उसके सीत तक आ जाए धीरे धीरे वापस संतुलन बनाए रखेंगे इस पार को टिका करके अब अपना दाहिना पार धीरे धीरे ऐसे घुटने से मोड़ करके घुटना आगे की तरफ लेंगे मोड़ बिल्कुल धीरे धीरे उठाएंगे पंजा बिल्कुल नीचे धीरे लटका हुआ होगा आराम से वापस अब अपने बाएं पार को घुटने से धीरे धीरे मोड़ते हुए अपनी एडी को पीछे ऐसे पीछे ऊपर तक ले जाना है जो ले जा सकते हैं तो नेता मुद्दा इस स्पर्श करें बिल्कुल धीरे धीरे बाएं पार को उल्टे पार को को धीरे धीरे वापस बाएं पार को टिका करके अब दाहिने पार को धीरे धीरे घुटने से मोड़ते हुए अपनी एडी को पीछे ले जाएंगे हाथ से पकड़ना नहीं है जितना ले जा सकते आसानी से इतना ले जाएं संतुलन बनाए रखें धीरे धीरे वापस अब यहीं पर खड़े खड़े पूरा श्वास भर करके अपने घुटनों को ऐसे ऊपर की ओर खींचना है उसका दबाव पिंडलियों पर और जंघाओं पर होगा पूरा पारो को पकड़ाना है और फिर श्वास छोड़ते धीरे धीरे पारो को ढीला छोड़ना है आराम करें श्वास भरें को पूरा खींचते जाएं, पिंडलियों पर जंगाओं पर पूरा दबाव बनाए भिते श्वास छोड़ते वापस, एडी नहीं उठानी है केवल घुटनों पर दबाव बनाते हुए पारो को कड़ाना है दोबारा श्वास भरें, पारो को खींचते चले जाएं। अनुभव करेंगे घुटनों पर जंघाओं पर पिंटियों पर पूरा दबाव बन रहा है नीला छोड़ दीजिए अगली क्रिया धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए गर्दन सामने की ओर रहेगी और कमर को जहां तक आप झुका सकते हैं धीरे धीरे नीचे झुकाते चले जाएंगे गर्दन सामने की ओर रहेगी आरंभ करें धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए गर्दन को नीचे नहीं लटकाना है सामने की तरफ देखना है श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बिल्कुल धीरे धीरे से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पीछे कमर में जाएंगे लेकिन गर्दन सामने की तरफ ही रहेगी गर्दन को पीछे नहीं लटकाना है सामने की तरफ देखना है धीरे धीरे वापस अपने पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी कर लेंगे अपने पार के पंजे के बराबर केवल पार के पंजे के बराबर अधिक नहीं गर्दन सीधी रहेगी और धीरे धीरे कमर को अपनी बाई तरफ मोड़ना है इस प्रकार से श्वास को बाहर छोड़ते हुए गर्दन सीधी रहेगी श्वास भरते हुए कमर को सीधा करते आएंगे गर्दन सीधी रखेंगे गर्दन को नहीं घुमाएंगे अब अपने जाहिर तरफ श्वास को बाहर छोड़ते जाएंगे कोशिश करें गर्दन ना घूमे गर्दन सीधी रहे धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए अब अपने बाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली जंगा के बराबर में हसे सटाएंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपना दाहिना हाथ ऊपर ले जाएं श्वास को छोड़ते हुए अपने बाई तरफ झुकते चले जाए हथेली भी धीरे धीरे दे साथ-साथ चलती चली जाएगी श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते ऊपर का हाथ नीचे आ जाएगा और जंगा के साथ में हथेली को लगाएंगे अब अपने बाए हाथ को धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर ले जाएंगे श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकते चले जाए बिल्कुल डेरी छोड़ दें धीरे धीरे वापस छोड़ते हुए हाथ नीचे बराबर से आराम से लाएंगे श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों कंधों को आगे की ओर से ऐसे ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते पीछे से नीचे जाएंगे एक बार देख लेंगे श्वास को भरते ऐसे कंधों को आगे की तरफ से पूरा ऊपर और श्वास को छोड़ते पीछे की तरफ से धीरे धीरे नीचे सब लोग मिलकर के आराम करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे आगे की ओर से ऊपर ले जाएंगे लटका करके रखेंगे कोने से मोड़ करके ऊपर नहीं लेंगे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे से नीचे आपकी बार पीछे की तरफ से श्वास भरते हुए ऊपर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ से नीचे एक बार फिर आगे की तरफ से श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ से नीचे श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ से ऊपर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर से नीचे अपने दोनों हाथों को अपनी कटी प्रदेश पर रख लेंगे श्वास को भरते हुए अपनी गर्दन को धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाएं। गर्दन को जितना मोड़ सकते पीछे इतना मोड़ें। पीछ श्वास तोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकाते चले जाएं। कोशिश करें कि टूटी छाती से स्पर्श हो जाए यहीं से धीरे धीरे श्वास को तरफ तरफ से पीछे की घुमाते जाएंगे बिल्कुल गर्दन को ढीला छोड़ करके बाई तरफ से दूर चक्र में घुमाएं जब गर्दन आगे की ओर आए तो सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाए तो सांस को भरते हुए धीरे धीरे जैसे जैसे गर्दन घूम रही है वैसे उससे से श्वास भर रहा है बर्तन जैसे जैसे आगे आ रही है तो श्वास धीरे धीरे बाहर जा रहा है दूसरी तो तरफ से श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे बिल को धीमे धीमे तन में आकर के सुहास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे अब आप लोग आराम से अपने स्थान पर बैठ जा रहे आप जिस भी आसन में बैठना चाहें स्वामी जी महाराज ने सुबह एक दो आसन जरूर बताया होगा जो ध्यान के चार आसन है सुखासन सिद्धासन स्वस्थिकासन या तो पदमासन जिस भी आसन में आपका अभ्यास है उस आसन में बैठ जावे अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखें। अब धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने पर रखे आसे और बाएं हाथ को धीरे धीरे पीछे ले जाए पीछे ले जाकर के टिकावे श्वास पूरा बाहर निकालते जाएं गर्दन घुमाते जाएं श्वास भरते हुए धीरे धीरे आगे आएं आगे आकर के दोनों हाथों को फिर से घुटनों पर टिकावे अब दूसरी तरफ अपने दाहिने हाथ को धीरे धीरे पीछे और बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर श्वास धीरे धीरे बाहर निकालते चले जाएंगे गर्दन पूरी पीछे जितना मोड़ सकते हैं मोड़ें। धीरे धीरे सामने की तरफ आते हुए श्वास को बढ़ते हुए अपने दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर श्वास को धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे बराबर में ज्यादा नहीं फैलाएंगे दूसरे को स्पर्श न करें ऐसे बराबर से कान के पास से हथेलियों को ले जावे दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर के दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के मध्य से पार करें हथेलियों को आकाश की ओर पलट दें कोशिश करें कि अपनी जो भुजाओं का भाग है बाजू है वो कान से चिपक जावे अब अपने शरीर का अवलोकन करें मेरा कटी प्रदेश कमर गर्दन एक सीध में है या नहीं और जब ऐसा लगे कि बिल्कुल एक सीध में है तो धीरे धीरे उंगलियों को आपस में निकालते हुए आराम से धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएं हाथों को आप जिस भी मुद्रा में रखना चाहें चाहे तो दोनों हाथ घुटनों पर रख सकते हैं अथवा तो दोनों हाथों को गोदी में बाएं हाथ को नीचे हथेली आकाश की ओर और, और दहना हाथ उसके ऊपर उसकी भी हथेली आकाश की ओर धीरे से कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे प्रयास यही रहे अभी शरीर की जो स्थिति बनी हुई है ये स्थिति बनी रहे छूटे नहीं के हम सब लोग तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे उच्चारण करते समय मन में कोई प्रतिस्पर्धा की भावना न रहे इस समय हम परमपिता परमेश्वर का ध्यान संध्या उपासना करने के लिए तत्पर हैं कोई अन्य विचार कोई प्रतिस्पर्धा की भावना कि मैं ओम को और लोगों से अधिक लंबा बोल सकता हूं अधिक देर तक मैं ओम का उच्चारण कर सकता हूं ये भावना बिल्कुल भी मन में न रहे अपितु ओम उच्चारण करते समय सर्वरक्षक परमेश्वर आप हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले हैं यही भावना हमारे मन के अंदर रहनी चाहिए श्वास भरे दोबारा फिर से श्वास भरें अंतिम बार फिर से श्वास भरें कुछ क्षणों के लिए ओम उच्चारण का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ा क्या हमारी वृत्तियां बाह्य विषयों से कुछ क्षण के लिए रुकी अंतःकरण की ओर इनका झुकाव बना अपने मन का अवलोकन करें अब हम संध्या के मंत्रों का पाठ करेंगे उनके शब्दों पर कुछ विचार चिंतन करेंगे किसी को अनुकूलता हो तो मंत्र साथ बोल सकते हैं न बोलना चाहे तो कोई बाध्यता नहीं है मंत्र पाठ यदि करें तो आवाज में ध्वनि में ध्वनि मिलाकर करने का प्रयास करें पृथक ध्वनि नहीं आनी चाहिए गायत्री मंत्री सवितुर्वरे भर धियो यो धियों नचोदया हे परमपिता परमेश्वर सबके रक्षक प्राणों से भी प्रिय आप हमारे सब कष्टों को दुखों को दूर करने वाले हैं सब कष्टों को दूर करके हमें सब ओर से आनंद की प्राप्ति कराते हैं ये सब जगत को उत्पन्न करने हारे सविता देव आप शुद्ध स्वरूप हैं संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं आप उनमें सबसे उत्तम ग्रहण करने योग्य हैं हे भगवान देवों के देव सब सुखों को दूर दुखों को दूर करने वाले परमपिता परमेश्वर आप सदैव हमारी बुद्धियों को सच्चे मार्ग में कल्याण के मार्ग में प्रेरित करें हे भगवान हम आपको अत्यंत हर्षपूर्वक अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं हम आपको स्वीकार करते हैं ओम देवी ओनो आपो आव पीत स्रव हे सर्व्यापक परमेश्वर आप संपूर्ण जगत में प्रत्येक कण कण में सर्वत्र विद्यमान है विद्यमान होकर ही आप हमारे सब कर्मों को देखने वाले हैं हम मन से क्या सोचते हैं वाणी से क्या बोलते हैं शरीर इंद्रो से हम क्या कर्म करते हैं आप प्रत्येक कर्म को प्रति क्षण देखने सुनने जानने वाले हैं कि आप है स्वरूप परमेश्वर आपसे छिप के हम कभी कोई भी कार्य नहीं कर सकते देवी अर्थात सबका प्रकाशक सबका आनंद देने वाला परमपिता परमेश्वर आपने इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित किया है हमारा मन हृदय ये शरीर इस शरीर की प्रत्येक इंद्रिय आपकी शक्ति आपके सामर्थ्य से ही इनका इस संसार के अंदर अस्तित्व है इन्हीं के द्वारा हम संसार के अंदर कर्मों को करते हैं उन कर्मों के अनुसार आप हमें फल के देने हारे हैं आपकी सदप्रेरणा से जब जीवन के अंदर हम शुभ कर्मों को करते हैं तदनुसार आप हमें आनंद के देने वाले होते हैं आपकी कृपा से ही हमें सुख आनंद की प्राप्ति हो रही है हे भगवान हम संसार के अंदर इन भौतिक साधनों से जो भी सुख की इच्छा करते हैं हमारी जो भी अभिष्टि है अर्थात हमारी मनोवांछित कामनाएं हैं और प्रीति अर्थात जो तुम्हारा पूर्ण आनंद है जो त्रिविध दुखों से सदा रहित है उस आनंद की प्राप्ति के लिए आप हमारा कल्याण करने वाले हैं आप हमारा कल्याण कीजिए हम संसार के अंदर जो भी हमारी इच्छाएं हैं इष्टि हैं वो हमें भी सुख देने वाली हों, और हमारे संसर्ग में हमारे संपर्क में जो भी प्राणी मात्र आते हैं वो उनका भी कल्याण करने वाली हैं इस संसार में यदि केवल हम अपने सुख के लिए इष्टी ही इष्टी करते हैं अर्थात स्वार्थ के वशीभूत होकर के केवल हम अपने ही सुख की कामना करते हैं और उस कामना की पूर्णता के लिए अन्य प्राणियों को किसी भी प्रकार का दुख देते हैं उनके प्रति बाधा उत्पन्न करते हैं तो अपने सुख की कामना से किए हुए हमारी ऐसी इच्छाएं ऐसे कर्म कभी भी अभिष्टि नहीं हो सकते क्योंकि हमारे वे कर्म अभिष्ट होंगे हमें सुख दे पाएंगे जो हमारे सुख के साथ साथ अन्य प्राणियों को भी सुख देने में सहायक होंगे यदि सर्वे भवंतु सुखी नह की हमारी कामना होगी तो निश्चित रूप से ऐसी कामना और ऐसे कर्म ही पीती में सहायक बन सकते हैं अर्थात हमारा मूल लक्ष्य परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति है सब दुखों से छूटना है यदि हमारे लौकिक कर्म ठीक नहीं होंगे तो हम कभी भी पूर्णानंद की प्राप्ति की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हे माता तुल्य परम पिता परमेश्वर हे पिता के तुल्य रक्षा करने हारे ऐसी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करो कि हमारे जितने भी सांसारिक कर्म हैं, उनको करते हुए हम पूर्ण आनंद की तरफ निरंतर बढ़ते चले जाएं, हम ऐसे शुभ कर्म करते चले जाएं कि हमारे ऊपर सुखों की वृष्टि होवे प्रचुर मात्रा में हमारे पास सुख साधन हों संसार का प्रत्येक द्रव्य सब प्राणी हमें सुख प्रदान करने वाले हों तभी जाकर के हमारी अभिष्टि और पीती की जो कामना है वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी ऐसी जगदीश्वर से मनी मन मन प्रार्थना ऐसे भाव उस ईश्वर के प्रति प्रकट करेंगे अभिष्टि और पीति के लिए जिन इंद्रियों से हम कर्म करते हैं वे इंद्रियां हमारी शबल होंवे समर्थ होंवें ऐसी भावना ईश्वर से मंत्रों के माध्यम से बाक बाक ओम प्राण है प्राण है। चक्षुचु चक्षु। ओम। श्रोत्रोत्र यशोबल ओम कर ओ भू पुना शिसी ओ भुव पुना नेत्रो स्वाहा कंठे ओ महपुना तो हृदय ओ जन पुनाभ्या पुनातु पादयो तप पुना पुनातु पाद सत्यमुनः शिसी ओ ब्रह्म सर्वत्र हो स्वाहा ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम तीन बाह्य प्राणायाम करेंगे धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास अंदर भरते जाएंगे पूरा श्वास अंदर भर करके मूल इंद्रिय को संकुचित करेंगे शरीर को बिना झटका दिए धीरे धीरे पूरे श्वास को बाहर निकाल दें पेट को जितना अंदर खींच सकते अंदर खींचे मन में ओम का निरंतर जब करते रहें यथाशक्ति श्वास को बाहर रुक करके रखें जब न रुके धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़ते हुए मूलेंद्रिय को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास को अंदर भर लें। दो चार सामान्य श्वास लेवें शरीर के सामान्य होने पर इसी प्रकार फिर से दूसरा और तीसरा बाह्य प्राणायाम करें प्राणायाम के पूरा हो जाने पर प्राणायाम क्रिया का मेरे शरीर मन पर क्या प्रभाव पड़ा उसका अनुभव करें घुमर्षण मंत्र परमपिता परमेश्वर से मंत्रों के माध्यम से प्रार्थना की गयी ईश्वर आप सर्वत्र व्यापक संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने हारे समुद्र पृथ्वी द्विलोक अंतरिक्ष लोक इन सभी को आप अपनी अनंत ज्ञान में सामर्थ्य से अनादिकाल से उत्पन्न करते आए हैं आगे भी करते रहेंगे ईश्वर ये सब आपके सामर्थ्य से ही संभव है ऐसी भावना जब हम मन के अंदर करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे अहंकार की प्रवृत्ति होती है वो नष्ट होती है हृदय के अंदर पवित्रता बढ़ती जाती है धीरे धीरे करके हमारे जो पाप वृत्ति है वो समाप्त होती जाती है सत्यँचाध तपसुद्य ततः समुद्रो समुद्रर्णव सुद्रादर्णवा संवत्सरो संवत्सत अहो राणि विदधद विश्वस्शतो वशी सूर्याचंद्रमसौ धाता यहामक दिवच पृथिवी चातरीक्षो स् ओनों देवीरभिष्ट आो भव पीतोरभि स्रवत न मनसा परिकर्मा मंत्र जब मंत्र बोलते जाएंगे परम पिता परमेश्वर से भावना करते जाएंगे उसकी सर्वव्यापकता हे परमेश्वर आप सब दिशाओं में सब काल में सदा विद्यमान हैं आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां तक भी मेरा मन दौड़ता है आप वहां पर पहले से सदा पहुंचे हुए हैं संसार के संपूर्ण पदार्थ हम सब लोगों के कल्याण के लिए है सूर्य पृथ्वी ये सब आपके द्वारा उत्पन्न होकर के हम जितने भी आपकी ओर बढ़ने वाले लोग हैं आध्यात्म मार्ग में चलने वाले लोग हैं उन सब का कल्याण करने हारे हैं और जो पाप वृत्तियों से दूषित होकर के अन्य प्राणियों को दुख की भावना से जो चेष्टाएं करते हैं कर्म करते हैं आपके द्वारा बनाए पदार्थ उनका विनाश करने के लिए सदैव विद्यमान रहते हैं आपके धर्मात्माओं के कल्याण के लिए दुष्टों के संघार के लिए बनाए आपके द्वारा जितने भी पदार्थ हैं, उनके प्रति हम नतमस्तक होते हैं अपना समर्पण आपके स्वामित्व के गुणों के लिए हम करते हैं हमारी आत्मा के अंदर पवित्रता बढ़ती चली जाए ऐसी भावना रखते हुए मनसा परिकर्मा के मंत्रों का उच्चारण प्रची दिग्निराधिपति रि तो रक्षिता द्या ईशव ते्यो नमो नमो रक्षित्रिभ्यो पति नम रक्षभभ्यो नम ईशुभ्यो नमे्य वोजध दक्षिणा दिगिंद्रोधिपतिरश्चिराजि रक्षिता पितर इश नमो धिपति्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त योस्म्देष्टम वेष्स्तम ओज भेदत् प्रतीची दिगुरणिपतिदाकु प्रक्षितामोपति्यो नमो रक्षितृभ्योंो नम ईशुभ्यो नमभ्योस्त योस्म्वेष्टम व्यय धोज वेद उदीची दिमोपतिवो रक्षिता शिषभ तेभ्यो नमोपतिभ्योंो नम रक्ष्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त वेषमस्त वोज भेदध्रुवा दिग्विष्णुरधिपति कल्माश ग्रीव रक्षिताधई ईष भ्यो नमो धिपति्यो नम रक्षितिभ्यो नम ईशुभ्यो नमभ्योस्त योस्मा व्यय द्विस्म स्ोजेद राधिपति श्रो रक्षिता वर्षमीष वह तेभ्यो नमो रक्षित्रिभ्यो नमा रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त अपने मन के माध्यम से सब दिशाओं में घूम घूम करके उस परम पिता परमेश्वर की सत्ता का अनुभव किया वो परमेश्वर ही इस संपूर्ण संसार का बनाने हारा है हम सब के दोषों को दूर करने वाला है उस परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हुए उपस्थान अर्थात उसके गुणों का कुछ अंश हमारे जीवन के अंदर भी आवे उपस्थान मंत्रों का पाठ ओम उद्वायम तामसस्परि स्वाहा पश्यंत उतरम देवत्र सूर्य मगन्म ज्योतिम उदुत्यं जातवेदसम दिवसीिकेतव दृशे विश्वाय सूर्य चित्र देवा मुदगाक चुर्मस् वुस्गने आवापृथिवी अंतरक्ष सूर्य आत्मा जगत स्तुष्च स्वाह तच्क्षुर्व हित कुरस्ता शुक्रमुच्च पशेम शरद शतम जीवीम शरद शत श्रेणुयाम शरद शत प्रवाम शरद शतम दीना श्याम शरदा शत भूयशरद हे परमपिता परमेश्वर इस प्रकार से हम आपके गुणों को अपने जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनावें हम शरीर से मन से आत्मा से इतने बलवान इतने पवित्र हों कि हम सौ वर्षों तक आपके बनाए हुए इन प्राकृतिक पदार्थों को देखते रहें आपकी बनाई आपके द्वारा प्रदत्त वेद वाणी का श्रवण करते रहें, अपनी वाणी के द्वारा सदा वेद मंत्रों का पाठ करते रहें, आपका गुणगान करते रहें हम सदा स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष अपितु उससे भी अधिक सदा स्वतंत्र होकर के स्वाधीन होकर के प्राधीनता से मुक्त जीवन जीवें ऐसी भावना हमने की गायत्री मंत्र ओ भूर्भुव स्व तत्सितुर्वरेम भर्ो दीमे धो न प्रचोदया हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया नैन जपोपाशना कमणा धर्मार्थ काम मोक्षाण सत्य ओ नमः शंभवाय च मयू नमः च नम नमः च मयस्कराय चम शिवाय शांति शांति शांति कुछ क्षणों के लिए अपने आप को पूर्ण मौन पूर्ण शांत कर देंगे अब धीरे धीरे स्थिति से बाहर आने के लिए अपने हाथों पारों की उंगलियों में थोड़ी गति उत्पन्न करेंगे पारों के पंजों को थोड़ा थोड़ा हिलावेंगे थोड़ा थोड़ा पारों को आगे पीछे करके सामान्य अपने शरीर को कर लेंगे उठते समय जब यहां से उठ करके जाएंगे तो विशेष ध्यान रखेंगे सावधानी रखेंगे कि शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई घटना न हो अर्थात पैर आदि सामान्य हो जाए तभी आराम से आप खड़े होंगे एक सूचना कार्यालय की तरफ से है जिन लोगों ने अभी तक अपना पंजीयन नहीं कराया है तो निश्चित रूप से अपना पंजीयन कार्यालय में अवश्य करा लें ले और जिन्होंने अभी तक अपने दूरभाष मोबाइल आदि जमा नहीं किए हैं तो अपने मोबाइल आदि कार्यालय में जमा करा दें धन्यवाद सभी को सादर नमस्ते